लेकर हम व्यंजन आए सबके मन को जो भाई नमस्कार सुंदरी रसोई में स्वागत नमस्कार साहब आज मैं आपके लिए जैसा मैंने वादा किया था एक अजीबोगरीब डिश लेकर के आया हूँ ये सुंदरी जी ने जब इस डिश के बारे में मुझे बताया ना तो उन्होंने डिश से पहले जो बताया वो आपको बता देता हूं उन्होंने बताया टन टन टन टन घंटी अच्छा इस घंटी का और इस डिश का क्या जिक्र है और क्या संबंध है ये आपको बताता हूं देखिए उन्होंने बताया कि ये जो व्यंजन यानी ये जो डिश हम बताने जा रहे हैं ये डिश बच्चों को बेहद पसंद आती है और साथ बच्चे भी कौन से गर्मियों की छुट्टियां होती है ना या कोई शादी ब्याह जहां पर कि ढेर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और परिवार में उन सब बच्चों को नाश्ता कराने की जिम्मेदारी एक बेहद बड़ी महत्वपूर्ण और उनको समय से खिलाना एक मतलब समझ लीजिए एक बहुत ही कठिन काम है तो साहब उन सब बच्चों को बुलाने के लिए एक घंटी बजाई जाती है तो शादी ब्याह का घर या छुट्टियों में इकट्ठे बच्चे जब वो घंटी की आवाज सुनते हैं ना तो वो उस डिश के लिए तैयार होकर आ जाते हैं। और साहब अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो इतने सारे बच्चों को एक साथ सर्व की जा सकती है या दी जा सकती है तो साहब अब सुनिए उस डिश की बात देखिए हर घर में रात के खाने में चावल तो बनता ही है दिन के खाने में भी चावल तो बनता ही है अब साहब चावल कभी कभी बच जाता है और कभी कभी चावल जानबूझकर ज्यादा बनाया जाता है इसलिए कि उसका इस्तेमाल अगले दिन या उसके अगले दिन यानी एक या दो दिन के बाद इस डिश को बनाने के लिए किया जाए तो साहब चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं बचा हुआ चावल रात में में आप उसको एक बर्तन भिगो देते हैं। यानी कि पहले चावल डालिए उसके बाद उसमें पानी डालिए जो उससे लगभग एक या दो इंच ऊपर रहे तो साहब आपने बर्तन में चावल डाला चावल के ऊपर पानी और पानी से उसको भर दिया जब आपने उसको भर दिया तो उसमें तीन चार बड़े वाल, बड़ा वाला जो नींबू होता है ना छोटे नींबू के नहीं बड़े वाले नींबू के पत्ते आप उस पानी में डाल दीजिए अब साहब उसके बाद उसको रख दीजिए अगले दिन उसमें जो एक्सेस वाटर है उसको ड्रेन कर दीजिए यानी उस पानी को गिरा दीजिए और उसमें ताजा पानी भर दीजिए फिर उसको एक दिन रखा रहने दीजिए और अगली सुबह यानी कि दूसरी सुबह आपने एक रात उसको भीगने दिया है अगले दिन पूरा दिन और पूरी रात वो चावल भीगा है। उसके बाद आप उस चावल के पानी को ड्रेन करिए और जो चावल है ना उसको निकाल के ड्राई कर लीजिए ड्राई करने का तरीका दो है या तो आप उसको किसी लकड़ी के डो, डोलची या डलिया जैसी चीज़ में डालिए, या छन्नी में रखिए या उसको दबा करके उसमें से एक्सेस वाटर आपको निकाल देना है यानी कि अब क्या हो गया कि वो चावल बेहद हल्का हो गया इस हल्के चावल में आपको थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब थोड़े से थोड़ा ज्यादा तिल का तेल डालना है तिल का तेल डालिए और उसके बाद इसमें कच्चा आम कच्चे आम कच्चे का जो अचार बनता है ना ताजा बासी अचार नहीं यानी कि आपने जो ताजा अचार डाला हो कच्चे आम का वो अचार इसमें मिला दीजिए और साहब ये हो जाता है बेहद स्वादिष्ट नाश्ता तैयार आप बच्चों को बुलाइए और साहब उनको मजे से आप ये खाने को दे सकते हैं हाँ, यहाँ पर आपको हम एक बात बता दें वो ये है कि ये चावल क्यों हम बच्चों के लिए जिक्र कर रहे हैं बार बार इस चावल में इसकी लाइटनेस इसकी खासियत है क्योंकि देखिए बच्चे जो है ना उनको खेलने कूदने इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उनको इस राइस से मिलती है और चूंकि ये राइस बेहद लाइट है इसलिए ये जल्दी हजम हो जाएगा दैट इज नंबर वन दूसरी बात ये कि ये शादियों वगैरह के सीजन की बात क्योंकि देखिए शादियों में क्या होता है कि जो मेन कोर्स होता है खाने का ना वो बहुत ही गरिष्ठ होता है तो अब अगर जो मेन कोर्स भी गरिष्ठ है और हमने जो नाश्ता दिया वो भी गरिष्ठ है तो ये बच्चों के आ, मतलब क्या बोलते हैं उसको पाचन तंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है तो साहब ये हो गया और फिर तीसरी बात ये है कि ये जो अचार का चटपटा स्वाद है ना ये भी बच्चों को बेहद पसंद आता है तो साहब ये आपका एक बेहतरीन नाश्ता तैयार हो गया अब इसी नाश्ते के अब सवाल यह है ना कि आपने चावल तो दे दिया इस चावल को किस चीज के साथ खाया जा सकता है तो देखिए इस चावल को खाने के लिए कोई और कॉम्बिनेशन की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये अपने आप में एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह हमारा एक सिंपल रेसिपी है यहां पर हम आपको एक बार फिर से ये बता दे कि हमने आपको तरह तरह के पोडी यानी पाउडर बनाने का तरीका पहले बताया हुआ है तो सुंदरी जी का कहना यह है कि जो तरह तरह की पोडियां जो हमने तैयार की हैं, अगर आप चाहें तो उन पोडीज में से भी कोई पोडी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा मगर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर भी लीजिए तो साहब और पूरी हो गई और अगले हफ्ते हम आपके पास आते हैं फिर कोई और नई डिश लेकर के तब तक के लिए नमस्कार आपका धन्यवाद कभी कभी कभी कभी शहद शहद कभी कभी सख्त